लेकिन परम मंगल तो भगवान के तत्व का ज्ञान होने से होता है भगवान का साक्षात करके बिना कहीं भी जाओगे तो वहाँ से लौटना ही पड़ेगा कितने भी बड़े सुख में जाओ वहाँ से लौटना पड़ेगा नेता की हर पाँच साल में मौत हो जाती है नेता की कुर्सी की हर पाँच साल में मौत लौटना पड़ता है सेठ को भी सेठ की गद्दी से लौटना पड़ता है इंद्र को भी इंद्र की गद्दी से लौटना पड़ता है लेकिन अपने आत्मा से कभी नहीं लौटता आदमी दुख से भी लौट के आते सुख से भी लौट के आते चिंता से भी लौट के आते खुशी से भी लौट के आते खुशी भी नहीं रहती लौट नहीं पड़ता खुशी से भी लौट के आते फिर दूसरी खुशी तीसरी खुशी दूसरा दुख तीसरा दुख दूसरी चिंता तीसरी चिंता एक ऐसी जगह जहाँ से लौटना नहीं पड़ता भगवान बोलते हैं यद गत्वा निवर्तन ते तद धाम परम जहाँ जाने से फिर पतन नहीं होता लौटना नहीं होता वो मेरा आत्मा परम धाम है वही देव है ज्ञावा देवम मुचते सर्वपाशेभ्य उस आत्मादेव को जाने तो सारे बंधनों से छूट जाता है सामान्य आदमी समझता है कि मैं पढ़ लिख लूंगा डिग्री मिल जाएगी दुख मिट जाएंगे, नहीं मिटते दुकान धंधा करूंगा शादी करूंगा बच्चे हो जाएंगे बउए हो जाएंगी दुख मिट जाएगा नहीं मिटते हैं मिटते हैं <laughs> दुख चाहता नहीं है दुख भगवान ने नहीं दिया नहीं बनाया लेकिन सुख की लालच से दुखी दुख बन जाते हैं सुख की लालच छोड़ दें दुख का भय छोड़ दें और जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं उस आत्म सुख को पाले महापुरुषों के सिद्धांत और चरणों में प्रीति करके बॉस हो गया कबीर जी ने पा लिया राम आनंद स्वामी के चरणों में राम आनंद स्वामी एक विद्यार्थी थे रामदत्त बगीचे में फूल तोड़ रहे थे तो साधु ने देख लिया रे विद्यार्थी क्यों चोरी करता है बोले तो गुरु महाराज के लिए पूजा के लिए हम लोग फूल तोड़ने आते हैं यहाँ हमें फलाने विश्व विद्यालय में फलाने गुरु का शिष्य अच्छा क्या पढ़ते हो ये पढ़ता हूँ अरे क्या रट रहा है जा अपने गुरु को भेजना मर जाने वाला क्या क्या रटेगा गुरु को बोला कि वो तो छोरा मर जाएगा रामदत्त जो तुम्हारे फूल पूजा के लिए फूल चुनता है वो तो पढ़ लिख के भी तो जवानी में उसकी मौत है उसको काय को दुनिया की विद्या देते हो, वो विद्या दे दो जो अमर हो जाए बोले वो जाएगा जाए तो भी मैं भी जानता हूँ लेकिन मेरे पास कोई तोड़ नहीं है बोले तोड़ नहीं तो मेरे पास भेज दो तो राम विद्यार्थी को भेज दिया संत के द्वार पे, अब ये कितनी अक्कल का है में बैठने से बुद्धि भ्रमित होती गुरु के पास रहे शिक्षा गुरु छोड़ के संत के पास रहे अब अठारह साल सत्रह अठारह साल में मृत्यु का योग था उसके पहले श्वासोश्वास की साधना सिखा दी उसमें रस आने लगा बोले मृत्यु के समय उसी में बैठ जा गुरु ने कृपा की वही रामदत्त विद्यार्थी आगे चल के एक सौ और नौ साल तक जिए और रामानंद स्वामी बने रामानंदी साधु उनके चेले बने लाखों करोड़ होंगे रामानंदी संप्रदाय कहाँ तो एक फूल चुनने वाला रामदत्त विद्यार्थी कहाँ गुरु की नज़र पड़ी और गुरु ने उसकी किस्मत यदि संकल्प चलाए रामदत्त में से रामानंद स्वामी हो जाए रामानंद संप्रदाय के संस्थापक हुए फूल चुनने वाले विद्यार्थी राम में से स्वामी रामानंद जो भी राम मंदिर है वो सब रामानंद सम्प्रदाय वालों के भय प्रकट गोपाल दीन दयाला ये सब रामानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार है बोलो आत्मा में कितनी शक्ति है साधारण कहलाने वाला अपने को साधारण मत मानो अपने को बड़ा भी मत मानो श्रेष्ठ भी मत मानो तुच्छ भी मत मानो लेकिन अपनी असलत को जानो जिसको आप अच्छा मान लेते उसकी कदर हो जाती है तो आ तो आपने इसको कदरवान कर दिया जिसको तुमने बुरा माना हो बेकार तो बेकार हो गया तो तुम्हारी मान्यता में कितना खजाना छुपा है मान्यताएं है आ, के बदल जाती फिर भी जो नहीं बदलता वो मान्यताओं का भी आधिष्ठान आधार जैसे तरंगों का आधार पानी ऐसे मान्यताओं का आधार जो है वो परमात्मा है मान्यताएं बदल जाती है दुख भी बदल जाते हैं सुख भी बदल जाते हैं बचपन भी बदल जाते हैं सब बदलता फिर भी जो नहीं बदला वही तो परमेश्वर है कहाँ दूर है उसको जाने तुम तो ज्ञातवा देवम मुच्चते सर्वपाशे उस आत्मदेव को जानने से सारे बंधनों से छूट जाता है ऐसा नहीं कि मुक्त बनेंगे ईश्वर मिलेगा मुक्त असी मुक्त हो लेकिन नहीं जानते इसलिए बंधन में हो मुक्त होना नहीं है मुक्ति के पास जाना नहीं है मुक्ति को बुलाना नहीं है मुक्त होना नहीं है जो मुक्त है उसको मैं रूप में जानते नहीं शरीर को मैं के रूप में जानते मानते संसार को मेरी चीजें मानते लेकिन ये मेरी रहती नहीं है ये चड्डी मेरी है रोते थे ये बुशत मेरी है नहीं टिकी ये खिलौना गुडिया मेरी है गुड्डा मेरा है नहीं टिका लेकिन उसको जानने वाला मिटा नहीं जो मिटा नहीं वो ही आत्मदेव है कहीं भी जाओगे वहाँ से हटना पड़ेगा लेकिन अपने आत्मदेव से कभी नहीं हट सकते जिससे कभी नहीं हट सकते वो सुख रूप है ज्ञान रूप है चेतन रूप है और मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार उसकी तो सात पीढ़ियाँ तर गई उसके दर्शन से लोगों का भला हो गया इसी को ब्राह्मी स्थिति बोलते फिर उसको कोई कर्तव्य नहीं ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश मोह क्या है उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं हम जो नहीं है उसको हम मैं मानते हैं और जो हम है उसको नहीं जानते यही मोह है मोह होता है अविद्या से ना समझी से अविद्या होते ही फिर अस्मिता आती है फिर देह में मैं पना लगता है फिर राग और द्वेष फिर मृत्यु का भय अभिनिवेश ये पंच क्लेश आकर जीव को नचाते रहते हैं फिर कभी घोड़ा बनता कभी गधा बनता कभी चूहा बनता कभी खरगोश बनता कभी कुछ बनता कभी कुछ बनता है जान नहीं छोड़ती लेकिन मोह रही तो होकर अपने आत्मदेव को जान ले जहाँ भी जाके बैठे हाजिर हो जाएगा चीज़ वस्तु रोटी जो भी चाहिए बहुत शक्तियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं मोह हटते ही